श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग युग की आवश्यकता उक्त उन्नति व शक्ति के केंद्र पाश्चात्य देश से प्राच्य में भाव विस्तार पाश्चात्य मानवों में इस प्रकार जीवन का विस्तार विशेष रूप से दिखाई देने पर भी भारत प्रमुख प्राच्य देशों में भी उसका प्रभाव कम नहीं है विज्ञान की अजय शक्ति के कारण प्राच्य एवं पाश्चात्य प्रदेश का प्रतिदिन जितना घनिष्ठ संपर्क होता जा रहा है प्राच्य मानवों के प्राचीन जीवन संस्कार उतने ही परिवर्तित होकर पाश्चात्य देशवासियों के अनुरूप बनते चले जा रहे हैं फारस चीन जापान भारत देशों की वर्तमान स्थिति को देखकर यह बात कही जा सकती है भविष्य में परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो प्राच्य पर पाश्चात्य के उस प्रकार के भाव विस्तार में कोई संदेह नहीं किया जा सकता एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर समग्र पृथ्वी में पाश्चात्य भाव का विस्तार अवश्य भावी है पाश्चात्य मानव जीवन को देखकर ही उक्त प्रकार की उन्नति के भावी परिणाम का निर्णय करना होगा पूर्वोक्त विस्तार के फल का निर्णय करने के लिए हमें प्रधान रूप से पाश्चात्य का आश्रय लेना होगा विचारपूर्वक पाश्चात्य जीवन का विश्लेषण कर यह देखना होगा कि उस विस्तृत का मूल कहाँ है एवं उसका स्वभाव किस प्रकार का है उसके प्रभाव से पाश्चात्य जीवन के पूर्वतम श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट भावों का कहाँ तक विकास तथा विनाश हुआ है एवं उसके फलस्वरूप वहाँ व्यक्तिगत मानव मन में सुख और दुख पहले से कितने अधिक अथवा स्वल्प मात्रा से अधिक उदित है इस प्रकार व्यष्टि तथा समष्ट रूप से पाश्चात्य जीवन में उसका परिणाम एक बार निर्णित हो जाने पर अन्यत्र देशकाल भेद से उस बारे में निश्चय करना कठिन न होगा पाश्चात्य मानवों की उन्नति के कारण एवं इतिहास इतिहास से यह स्पष्ट निर्देश मिलता है कि असहनीय ठंड के कारण अत्यंत प्राचीन काल से पाश्चात्य मानवों के मन में देहबुद्धि की दृढ़ता उत्पन्न होकर उसने उन्हें एक ओर जिस प्रकार स्वार्थी बनाया था ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर सम्मिलित चेष्टा से ही स्वार्थ सिद्धि होती है इस बात का सहज बोध जागृत होने से उनमें स्वजाति प्रेम का आविर्भाव हुआ था उस स्वार्थ पराणता तथा स्वजाति प्रेम के कारण ही आगे चलकर उनमें अजय उत्साह का संचार हुआ जिससे दूसरी जातियों को पराजित कर उनकी धन संपत्ति से अपने जीवन को विभूषित करने की उन्हें प्रेरणा मिली इसके फलस्वरूप जब वे अपनी जीवन यात्रा में कुछ सफल हुए तभी उनमें धीरे धीरे अंतर्दृष्टि उदित हुई और उसने क्रमशः विद्या एवं सद्गुण संपन्न होने के लिए उन्हें प्रवृत्त किया इस प्रकार जीवन संग्राम के अतिरिक्त उच्च विषयों के प्रति उनकी दृष्टि आकृष्ट होती होते ही उन्होंने यह अनुभव किया कि उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के मार्ग में धर्म विश्वास तथा पुरोहितों का प्राधान्य बाधा स्वरूप विद्यमान है उन्होंने देखा कि पुरोहित वर्ग केवल इतना कहकर ही मौन नहीं धारण करते कि विद्योपार्जन से श्री भगवान की अप्रसन्नता के कारण उन्हें अनंतकाल के लिए नरक में जाना पड़ेगा अपितु छल बल तथा चतुराई से वे उनके उस ओर अग्रसर होने में निरंतर बाधा उत्पन्न करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं तब स्वार्थ साधन में तत्पर पाश्चात्यमानों के लिए अपना कर्तव्य निर्धारण करने में विलंब न लगा पूर्ण शक्ति के साथ पुरोहितों को दूर हटाकर वे अपने गंतव्य पथ पर अग्रसर हुए इस प्रकार धर्म याजकों के साथ ही साथ शास्त्र तथा धर्म विश्वास को भी त्याग कर पाश्चात्य लोगों ने नवीन मार्ग में अपने जीवन को परिचालित किया एवं पंचेंद्रिय ग्राह्य प्रत्यक्ष रूप निश्चित प्रमाण प्रयोग किए बिना कभी किसी विषय में विश्वास अथवा स्वीकार न करना ही उनका मूल मंत्र बना इंद्रिय ग्राह्य प्रत्यक्ष पर अवस्थित होकर विचार तथा अनुमान आदि के सहारे सत्यासत्य के निर्णय करने का निश्चय कर पाश्चात्य लोग युष्म प्रत्ययगोचर विषयों के उपासक बने एवं अस्मत् प्रत्ययगोचर विषय तक को एक अन्यतम विषय मानकर उसके स्वाभाविक स्वभाव आदि को भी पूर्वोक्त प्रमाण प्रयोग के द्वारा जानने के लिए तत्पर हुए विगत ४०० वर्ष से वहाँ के लोग इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति तथा विषय को पंचेंद्रियों की सहायता से परीक्षण कर ही स्वीकार करने लगे हैं और उस समय के भीतर ही वर्तमान युग के जड़ विज्ञान का शैशवकालीन जड़ता तथा असहायता का भाव दूर होकर उसमें युवावस्था के उत्साह आशा आनंद एवं शक्ति आदि का संचार हुआ है